आप सुन रहे हैं सहकार रेडियो पर विचार यात्रा विचारों की अंतहीन श्रृंखला श्रोताओं नमस्कार सहकार रेडियो पर विचारों की यात्रा में आज आपकी हम सफर हूँ मैं शिल्पी साथियों आज आप सुनेंगे पटना बिहार के जनवादी कवि व गीतकार आदित्य कमल की कविता उन्हीं की आवाज में कविता का शीर्षक है बड़ा बहरूपिया है तो सुनिए ये कविता कभी वह झूलता झूला कभी चरखा चलाता है कभी वह झूलता झूला कभी चरखा चलाता है बड़ा बहरू है कितने वो चेहरे लगाता है बड़ा बहरू है कितने वो चेहरे लगाता है गजब उस्ताद है पल में इधर आंसू बहाता है गजब उस्ताद है पल में इधर आंसू बहाता है उधर वह मस्खरा बनके के हंसाता गुदगुदाता है अदाए कत्ल करने की बड़ी नायाब है उसकी अदाएं कत्ल करने की बड़ी नायाब है उसकी जिबह करते हुए भी देखो कैसे मुस्कुराता है जिबह करते हुए भी देखो कैसे मुस्कुराता है ये काला जादू है या कोई सम्मोहन मेरे भाई ये काला जादू है या कोई सम्मोहन मेरे भाई वो जैसे चाहता है सबको उंगली पर नचाता है वो जैसे चाहता है सबको उंगली पर नचाता है गड़े मुर्दे जगाता है गड़े मुर्दे जगाता है बहस मिथकों पे करता है गड़े मुर्दे जगाता है बहस मिथकों पे करता है यूं सबको सबसे आपस में लड़ाता है बजाता है यूं सबको सबसे आपस में लड़ाता है बजाता है वो जब जब देशभक्ति गीत सुर में गुनगुनाता है वो जब जब देशभक्ति गीत सुर में गुनगुनाता है असल में वो हमें बुद्धू गधाउल्लू बनाता है असल में वो हमें बुद्धू गधा उल्लू बनाता है तुम इसकी रैलियों में झूम कर ताली बजाते हो तुम उसकी रैलियों में झूम कर ताली बजाते हो वो अपनी बैठकों में खुल के ठहाके लगाता है वो अपनी बैठकों में खुल के ठहा के लगाता है सभी मुद्दे असल मसले किनारे ताक पर रखकर सभी मुद्दे असल मसले किनारे ताक पर रखकर लगाकर आग देखो चैन की बंसी बजाता है लगाकर आग देखो चैन की बंसी बजाता है ये उसकी खूबियां हैं है, खूबिया है, या हमारी ही जहालत है ये उसकी खूबियां हैं या हमारी ही जहालत है हमारा नाम लेता है हम ही को लूट जाता है हमारा नाम लेता है हम ही को लूट जाता है अभी जलवों के दिन है नशे की बहकी खुमारी है अभी जलवों के दिन है नशे की बहकी खुमारी है मगर साम्राज्य एक दिन रोम का भी डूब जाता है मगर साम्राज्य एक दिन रोम का भी डूब जाता है वो अपनी राह बढ़ता जा रहा कितनी चालाकी से वो अपनी राह बढ़ता जा रहा कितनी चालाकी से तू अपनी सोच तू अपनी सोच तेरा रास्ता किसोर जाता है तू अपनी सोच तेरा रास्ता किसोर जाता है कभी वह झूलता झूला कभी चरखा चलाता है बड़ा बहरू है कितने वो चेहरे लगाता है बड़ा बहरू है तो श्रोताओं सहकार रेडियो पर विचारों की यात्रा अभी आप कर रहे थे पटना बिहार के जनवादी कवि व गीतकार आदित्य कमल की कविता के साथ जिसका शीर्षक था बड़ा बहरूपिया है तो कल फिर ऐसे ही कुछ और विचारों के साथ हाजिर होंगे तब तक के लिए दीजिए अनुमति मुझे यानी शिल्पी को नमस्कार आप सुन रहे थे सहकार रेडियो पर विचार यात्रा हमसे फेसबुक पर जुड़ने के लिए हमारा पेज जरूर लाइक करें और अगर आप सहकार रेडियो के कार्यक्रम सीधे अपने व्हाट्सएप अकाउंट पर पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 9617226783 पर अपने व्हाट्सएप अकाउंट से अपना नाम जिला और प्रदेश लिखकर भेजें। तो सुनते रहिए सहकार रेडियो